सहना बु सहनौ भुन सह वी कर्वा वह तेजस्वी वधितषा वह ओ शाति अनुवाद की 24वीं कक्षा उन्तीसवे अभ्यास को देखेंगे आज हम इसमें पहला शब्द भगवत है ये मतुप प्रत्यंत तो होता है भग शब्द से मतुप प्रत्यय करके ऐश्वर्य वाला तो मूल शब्द भगवत बनेगा पुलिंग में रूप चलेगा इसको इसका तो भगवान भगवंत भगवंत ऐसे हम्म जो सताइसवे अभ्यास में, में उदाहरण है चौथा में में अभ्यास चौथा वाक्य जी राजा के द्वारा नगर की रक्षा की जाती रक्षा है ये हम्म नगर तो नगर में रहा जाता है तो ये चौथा वाक्य कहाँ ये छठे वाक्य में छठे वाक्य में हाँ ठीक है नगर में रहा जाता है तो गुरुजी हाँ पर द्वितीय नहीं सकती नहीं द्वितीय नहीं आएगी नगर आधार है तो नगर ए स्थीयते ही होगा क्योंकि अधिकरण के रूप में ले रहे हैं नगर अधिकरण हो गया उसका आधार हो गया नगर कर्म नहीं है प्रवेश करते हैं तो वहां तो कर्म के रूप में ले लेते हैं जैसे गृह हम बोलते हैं क्योंकि वहाँ प्राप्त हो रहे हैं प्रवेश कर रहे हैं उसमें लेकिन यहाँ रह रहे हैं तो नगर आधार बनेगा और इसमें अगर इन्होंने उदाहरण के वाक्यों में भी देखो इसका कोई दिया है ऐसा नहीं दिया है उदाहरण के वाक्यों में नहीं है शायद हाँ है गृह स्थियते देखो लिखा हुआ है छठा उदाहरण वाक्य है ना छठी संख्या पर यह भी छठाई ही है वहां भी छठाई ही है तो उसमें लिखा है गृह स्थित तो ऐसे ही बनेगा नगर तो मथु प्रत्यांत शब्द विशेषण के रूप में आते हैं ये स्त्रीलिंग में यही बन जाएगा भगवती तो नदी के समान रूप चलेंगे और ये भगवत शब्द है ये मथु प्रत्यांत नहीं है भगवत तो मथु प्रत्यांत है और मथु प्रत्यय जब किसी शब्द से करते हैं तो उसमें यदि मकारांत है या अकारांत है अथवा उपधाम है मकार या अकार हो तो वहां मतुप के मकार को वकार हो जाता है और भवत में मतुप नहीं है ये उनादि कोष से बनता है डबतुप प्रत्यय करके भातेर डबतुप सूत्र है और दिध होने से भाके आका लोप हो करके डबतुप का अवत मिल जाएगा तो भवत रूप इसके भी वैसे ही चलेंगे भगवान भवंत भवंत है इस प्रकार से श्रीमत ये फिर मतुप प्रत्यय का ही आ गया और क्योंकि श्री इकारांत है तो मतुप के मकार को वकार नहीं हो पाएगा रूप वैसे ही चलेंगे श्रीमान श्रीमंत श्रीमंत ऐसे ही धी शब्द से धीमान धीमंत धीमंत बुद्धि में भी मकार ही रहेगा तो बुद्धिमान बुद्धिमंत बुद्धिमंत अब बल क्योंकि अकारांत है तो मतुप के मकार को वकार हो गया बलवान बलवंत बलवंत है ऐसे ही धनवत शब्द है हिमवत है तो ये मतुप प्रत्यांत शब्द इसमें भवत को डाल तो दिया है इन्होंने लेकिन भवत मतु प्रत्यांत नहीं है ये ध्यान रखना है बाकी सब है ये। आगे काल शब्द मतु प्रत्याल का है ये समय का वाचक मृत्यु के अर्थ में भी ले लेते हैं इसको और धातु में हन धातु ये अदादि गण की है हन हिंसा गत्यो हो तो हंति हत घनति हंसी हथह हथ अन्मी मारने अर्थ में आती है और विद ये भी विदादी गण की है तो वेत वेद विद आपको सभी गणों के रूप याद करने हैं इसमें ये सभी लकारों के हैं वेद हाँ वेद बनता है विदोलटो सूत्र है कि विद धातु से हम जब लट लकार लाते हैं तो लटलकार में जितने भी प्रत्यय हैं तिप्त जी सिप्तस्थ मिप परसमी के पूरे नौ प्रत्ययों के स्थान पर जैसे लिट में आदेश करते हैं अणल अथुस उ थल अतुस अ अनल व म ये पूरे नौ आदेश विधातु से आगे आए लट लकार के स्थान में जो तिप्त जी आएंगे उनके स्थान में ये नौ आदेश विकल्प करके हो जाते हैं तो वहां रूप बनेगा फिर वेद वेद विदतुहु विदुहु फिर आगे नल अतुस उस थल तो विदतुहु ठीक है और फिर नल आएगा तो वेद विद्व विद्म अब यहाँ वेद तीन स्थान पर आया प्रथम पुरुष का एक वचन मध्यम पुरुष का बहुवचन उत्तम पुरुष का एक वचन तो वेदाह पुरुषम महंतम मंत्र में जो वेद है ये कौन सा है उत्तम पुरुष का एक वचन हाँ कैसे पता लगा आहां। आहां है ना हाँ इसलिए और लिट का ही रूप चलाएंगे तो क्या बनेगा ये तो हमने लटलकार के रूप में अनल अतुष आदि आदेश करके बोला है और वर्तमान काल का अर्थ निकलेगा जानता है वेद का अर्थ जानता है या तुम जानते हो या मैं जानता हूँ लेकिन जाना उसने जाना अगर हमें लिट का ही प्रयोग करना है तो क्या बनेगा वहां वित्त होगा फिर विवेद विविध तो हुई तो वहा इस तरह से बनेगा वी और जुड़ जाएगा सब जगह तो वे विदंती ऐसी ही या धातु या वा भा स्ना पा ये सब अदादि गण की हैं याती तो याति या ती वाति वात ऐसी भाति भात भांति स्नाति स्नात स्नाति स्नान करता है और पाति पात पांति पारक्षणे तो या का तो है या गति गंधन हो भादीपत क्षणा शौचे परिच करेंगे सूत्र से तो या और ए, का अब आकारांत होने से यहाँ पर अड़ती री कनुई क्षमाई आताम पो तो आताम पढ़ा हुआ है उसमें आकारांत से आकारांत धातुओं को पुक आगम हो जाता है कित होने से उसके आगे आएगा अंत में गुरु जी पार रक्ष, हो जाए, में पार नहीं, पार ये तो है ये तो है पा रक्षण और पा पाने भुआ दिगण के वहाँ तो पा तो को पे वेश हो, हो जाएगा वहाँ पे विदेश हो जाएगा वहा आपकी शंका ये होनी चाहिए कि पाघरा धमा सूत्र में पासे कौन से गण की लेंगे तो कौन से गण की लेंगे इसमें गण होगा। तो क्यों लेंगे, तो लेंगे? सप आएगा ना आदि तो हो जाएगा और वहाँ सब रहेगा सिद्ध पर हो जाएगा। बात समझो पहले आप वहाँ पाधातु जो पड़ी है में और शर्त क्या है उसकी की परे रहते पाको पे बाधिश हो जाता है ठीक है तो शीत परे रहते तो शीत तो शब्द तो आया है लुक हो गया है उसका हम्मीदी हाँ आजादीगढ़ में लुक हो गया है गादीगढ़ में लुक नहीं हुआ है तो आप एक तो यू कह सकते हो कि शप आगे रहेगा तभी तो वो पेप करेगा शीत प्रत्यय पर रहते आदेश करता है वो लेकिन कुछ स्थल ऐसे भी आते हैं तो जहां ऐसी अवस्थाएं आती हैं तो वहां ये भी नियम होता है कि लोक और अलोक जब दोनों प्रकरण की कोई धातु होती है एक जैसी तो वहां अलोक प्रकरण वाले को लिया करते हैं तो ललोक वाली है तो ये पारक्षण है हाँ मैं या की कह रहा था कि या से हम जबिच कर लेंगे तो पुकागम हो करके यापी बनेगा अब ये धातु भूवादेव धातु से धातु संजय नहीं है ये ये सनातनता धातु से करेंगे पहले भूवादेव से करेंगे फिर पुकागम करके निच करके पूरा फिर सनातनता धातु से करेंगे अब हो जाएगा बिताना क्योंकि वहा है या का अर्थ जाना जाना कह लो या बीतना कह लो जैसे हम कह भी कितनी आयु बीत गई और कितनी आयु चली गई क्या अर्थ है क्या अंतर है दोनों में कितनी आयु निकल गई कितनी आयु चली गई कितनी आयु बीत गई एक ही बात तो है तो कितनी आयु चली गई हमने गमन अर्थ ले लिया नहीं तो या गतो अब यहाँ क्या है चली गई नहीं यहाँ भेजी गई है अब तो भेजना का मतलब क्या है जैसे हम गमयति बोलते हैं वहां या का जैसे वहां गमरी गुआ है यहाँ या गता हुआ तो गमरी गतु का तो बन गया गमयति और अर्थ कर लिया हमने भेजता है और या का अर्थ कर लिया हमने कि बिताता है थोड़ा सा अंतर आया है लेकिन बात तो वही है यहाँ बिताता है का मतलब क्या है भेजता है भाई समय को भेज रहा है जो कुछ ही बिता रहा है समय बिता रहा है तो, रहा है, तो समय को भेज ही तो रहा है वो कि जा भाई बिताना हो गया नहीं हो गया तो या पती या, या पयती बुध अवगमने ये जानना अर्थ है इसका तो बुद्ध अवगमने ये दिवादीगढ़ में और शायद भादी में भी है तो बॉन जगह है ना हाँ भुवादी में भी है दिवादी में भी है तो भुआ में तो फिर जब आए, हम वहां बोलेंगे तो बोधति बनेगा बोधती बोधंती हाँ? अर्थ वही है वहां भी बुद्ध अवगमन और जब दिवादी गण में लेंगे तो वहाँ आत्मनिपद में आएगी है ना अर्थ वहां भी है भाई बुद्ध गुद्धते बुद्धे बुद्धे लेकिन अब हम यदि ऐसे बोले कि उसके द्वारा जाना जाता है तो क्या बोलेंगे बोध जाना जाता है दो दिन से पाठ चल रहा है पीछे कर्म का सारा निकल गया भाववाचिका बुद्ध ते तो अब वहां कोई ये कह सकता है कि ये बुद्धते दिवादी गण कर्तवाच्य में या कि कर्मवाच्य में क्योंकि वहां भी यही बनेगा बुद्धे हम चाहे दिवादी गण की लें या विवादी गण की लें वहां तो बुद्धियते ही बनेगा दोनों का दोनों जगह बुद्धिये ही बनेगा तो वो तो कर्ता को देख करके पता लगेगा तेन या जो भी पीछे करता आ रहा है उसमें कौन सी व्यक्ति है उसको देख के पता लगेगा हम ये भी कह सकते हैं ये भी कह सकते हैं तेन बुद्धते दोनों शुद्ध है एक, एक कर्मवाच्य में है तेन बुद्धते जन जाता है क्या विषय है तो वो कर्मवाची में बनेगा सम धातु ये शांत होने अर्थ में शमु ये भी दिवादिगण की है और इसमें कुछ धातुएं ऐसी हैं आठ धातुएं है, जिनको श्यन पर रहते दीर्घ हो जाता है शमाम अष्टानाम दीर्घः शनि तो इसका शाम्यति शाम्यत शाम्यंती करेंगे तो फिर वही है क्योंकि अमंत है तो मित हो जाएगी ये मित होने से हरस हो जाएगा तो शमयती ऐसे बनेंगे जन धातु ये भी दिवादी गण की है अब यहां कैसे करते हैं जनधातु जनी प्रादुर्भावे ये भी दो दो स्थानों पर है क्या जनी नहीं एक तो ही है तो दिवादी गण में आई हुई है ये जनी प्रादुर्भावे इकतीस तो वहा आत्मने पद की है ये जन्यते जन्यते जन्यंते और एक जो में है वो है वो जन है वो जनी नहीं है वो जन है उसका तो बनेगा जजन्ति ऐसे करके रूप है। वो अलग है तो जनी प्रादुर्भाव हाँ तो यहाँ जो है जब हम शन प्रत्यय लाएंगे तो शित होने से यहाँ ज्या जन से जा आदेश हो जाता है इसको तो जायते जायते जायंते लेकिन यदि हम निच का प्रयोग करेंगे क्योंकि ये जो अनुवाद आ रहा है आपका ये निच के प्रयोग का है जन्यते भी प्रयोग बनता है लेकिन जन्यते प्रयोग कैसे बनेगा जन्यते प्रयोग कैसे बनेगा हाँ बनेगा तो तेना जन्यते है ना और सा जायते, तो ये ये अनुवाद ये इणिच प्रत्यय का आ रहा है सारा अब यहां जब हम इणिच करेंगे जन्म धातु से जनयती जनयत जनयंती अब यहाँ वृद्धि क्यों नहीं हुई फिर वृद्धि तो हुई है लेकिन फिर तो, तो, तो मित कैसे हो गई घटादी में पड़ा, पड़ा हुआ है आ, देख लिया आपने देखा तो घटादी <laughs> क्या नहीं घटादी घटाधी गण क्या ये ये धातु तो आपकी दिवादी गण की है और घटाधिगण है गण में तो आप इसको उठा के वहा कैसे रखोगे कोई कोई मशीन ऐसी हो जे भी उठा, उठा के वहां से वहां रखा जाए तो बड़ी मुश्किल है तो इसका सूत्र अलग है धातु पाठ में ही जनी जीश कनसु रंजो अमंताश्च इसमें जन पड़ा हुआ है अलग से जनी आमंत्र न होने से इसको अलग से पढ़ना पड़ा है ऐसी जीरीश को जनी जिरी कनसु कनस कनस तीन धातु तो तो में चार धातु में रंज हैं रंजन घट ये इसी दृष्टिकोण से घटा दी आगे नहीं ये तो अलग अलग स्थान की हैं सर अच्छा अच्छा ये। तो अलग अलग स्थान की है तो जनी जिरी न सुरजो अमंताश्रमंत होने से जनयती जनयत जनयंती रस हो जाएगा दम धातु का भी ये भी ये भी है उसमें दिवादी गण की और यहाँ भी क्षमाष्टान से रूप चलाएंगे तो दाम और नहीं तो ऋणीच में दमयती और घट धातु घट चेष्टायाम ये भुआ गण की है वैसे बनता है आत्मनिपद में इसका घटते घटे घटाते और उसमें करेंगे तो अब यहाँ घटा दे मित अब आप लगाएंगे इधर ये मित होने से नीच में हस हो जाएगा घटाया तो, तो घट चेष्टायाम तो ठीक है चेष्टा करना हो गया लेकिन जब घटयती बोलेंगे तो चेष्टा करवाना यानी किसी को किसी काम में लगाना इस तरह से होगा क्रम पद विक्षेपे तो क्राम्यति क्राम्यतः क्राम्यंती और वैसे क्रमयति अंत में क्या दिया इन्होंने गतवत ये यहाँ क्यों डाल दिया है हैं ये तो ऊपर जाना चाहिए था मत प्रत्यंत के साथ में जैसे बलवत है धनवत है हिमवत है लेकिन मतुप तो नहीं है लेकिन जैसे भगवत डाल दिया है जब वो डबतु प्रत्यांत तो प्रत्यांत भी वही दे सकते हैं। तो इसके रूप वैसे ही चलेंगे जैसे भगवत के चलेंगे गतवान गतवंत गतवंत और ये भूतकाल का निकलेगा इससे विशेषण के रूप में आता है ये क्योंकि निष्ठा प्रत्यांत हो गया तो ये है कर्तृवाच्य में ही आता है कर्मवाच्य में नहीं आता कहीं भी नहीं आता अपवाद भी नहीं है कोई इसका कत प्रत्यय दोनों में आएगा तो इसमें रूप याद करने के लिए एक भगवत शब्द का इन्होंने दिया हुआ है उसका याद करके आप जितने भी मतो प्रत्यांत शब्द हैं सब के रूप उसी के समान चलेंगे और ऐसे ही तु प्रत्यांत के भी और भवत जो है उसका भी वैसा ही चलेगा हन धातु के रूपों में ज्यादा ध्यान देना है इस अभ्यास में हन धातु के रूप दशम लकारो में इसमें अशुद्धि कोई नहीं है ये देख लीजिए चेक करके ये 32 संख्या पर जो रूप आ रहे हैं उनमें हन धातु को दिया हुआ है और ये पुस्तक की पृष्ठ संख्या है एक सौ तो इसमें देख लीजिये ये ये तो हंति हत घनती हंसी हथह इसमें हंसी में थोड़ा शुद्धि है इसमें नकार न लिख करके अनुस्वार लिखेंगे सूत्र है नश्या पदात झलि अनुस्वार हो जाएगा हंसी हथ हथमी हन हनम और लोट में हंतु इसमें हतात तातंका और जोड़ लिया कीजिए याद करते समय ध्यान अभ्यास वैसा ही बनेगा हंतु हतात हताम घनंतु जय हतात हतम हत हनानी हनाव हनामा अहन अहताम अघनन जैसे वहा लट में था घनंती और अह अहतम अहत अहनम अहन व अहनिंग का सरल पड़ जाता है हन्यान्याताम हन्यू हन्या हन्यातम हन्याता हन्याम हन्या वन्याम लट में भी सरल है इसमें धातु तो वैसे ही अनिट है ये तो लिट लगा में इट कैसे करेंगे धातु अनिटा ही कैसे पता लगता है अगर धातु पाठ में ध्यान न हो तो कैसे पता लगाएंगे लुट लकार का रूप का ध्यान रहना चाहिए फिर या त्रिष प्रत्यांत का ध्यान रहना चाहिए त्रिज प्रत्यय या लुट लकार एक ही बात हो जाती है वहां यदि ईट नहीं है तो धातु अनिट है तो लिट में कैसे करेंगे फिर रे धनोह सी इसका सूत्र अलग से है उससे ईटा होगा लुट में हंता हंता रो हंता रंतासी हंता हंता हंता हंतास्व और आशीर्ग में आशीर्ग में हन धातु के स्थान पर वधादेश हो जाएगा हनोवध लिंगी अब वहाँ तो लिंगी कहा है आशीर्ग आशीर तो नहीं कहा है हाँ। जो प्रश्न मैंने किया वही तो क्यों ऐसा हुआ आशीर्गी क्यों लिया पर ये सत्यपति जी बताएंगे नहीं हनोवध लिंगी सूत्र लिंगी कहा है उसमें ऐसा नहीं है सूत्र हनुबध आशीर्षिंग स्पष्ट उत्तर दीजिए इससे और भी लोग समझ रहे ढंग से तो है ऐसे नहीं उत्तर ऐसे दीजिए कि आर्ध धातु के अधिकार में है वो सूत्र लिंगाशिषी और आर्ध धातुक विधिलिंग होता ही नहीं लिंगाशिशी लिंग अरे वो तो मैं उत्तर आपको बता रहा हूँ ऐसे देना चाहिए वो पकड़ो विषय के लिए वाक्य कैसे बोलने चाहिए आर्धातु के, के अधिकार में होने से वहां आशीर्ग ही लिया जाएगा क्योंकि आशीर्ग ही धातु होता है ऐसे बोलिए ठीक है तो पाणनी को वहां आशीर्ष कहने की आवश्यकता ही नहीं थी अनावश्यक कहना हो जाता वो तो अब वध आदेश जब कर लेंगे तो वध में धम अभी है और अकारांति ही माना गया है उसको उस आकार का लोभ फिर अतुलोपा करना होगा क्योंकि आधात् प्रत्यय परि हैस्त वध्यांग में अहनिष्य लिट में जुत होकर के और अभ्यास में तो अलग कार्य हो जाएंगे और इधर जो हन धातु इधर रहती है अभ्यास से आगे वाली इसमें कुत्व इसको हो जाता है किस सूत्र से करेंगे कोशु अभ्यास में करता है या अभ्यास से उत्तर करता है मैंने ये कहा था कि जघान में अभ्यास में तो हू को कोशु से आप कर लोगे चवर्ग ठीक है कु हकार को भी चवर्क हो गया कवर्क को भी चवरक हो गया लेकिन वहां भी दो प्रक्रियाओं से होगा दो दो चरणों में कोहो श्यू करेगा या कुछ और करेगा चवर्ग में से क्या लाएगा हकार के स्थान में स्थान किस किसको लाने देगा कोहोशु से जब अभ्यास में हकार को चवर्ग करेंगे तो चवर्ग का कौन सा वर्ण आएगा हकार के स्थान में झकार आएगा, आएगा। उस झकार को फिर क्या करेंगे जकार कैसे बनाएंगे तो अंतिम पृष्ठ पर अष्टाध्यायी के सूत्र है अभ्यासे चर च और चे वहा जश भी आ रहा है ऊपर से तो झ को जा फिर बाद में करेंगे अब रही बात जो आगे वाला हान है जान इस हा को हम कैसे घ करेंगे हो नेशु तो नित प्रत्यय परे हो नकार परे हो तब करता है और त्रिणित और नकार हो हंतरण ऋण तीन चीजें उसमें और नकार यहाँ तो कुछ भी नहीं है ऐसा कहा पहुंच गए आप तो हो हंतरण होतेषु के ही आगे सूत्र क्या है वो आपको ध्यान नहीं आ रहा है अच्छा, और उसी के आगे है बिल्कुल अभ्यासाच्य अभ्यास से उत्तर ऊपर से अनवृत्ति रही है हा, हा हकार के स्थान में और कुहु चो कुछ कु है कवर्ग कवर्ग हो गया ठीक है तो जघान जघान जघन तुह जघनु यहां उपथा का हो जाएगा गम हन जन खन घसाम लोपह कु अनंगी मध्यम पुरुष में इडागम विकल्प से होगा तो उसकी अलग प्रक्रिया है वो अभी नहीं नहीं ले रहा हूं विषय में वो बहुत व्यापक विषय है कि की लिटलकार में हम कैसे इडागम को विकल्प करते हैं कैसे हटाते हैं क्या नियम है उसके वो एक अलग विषय है तो जघनिथ जघन थ जघन थघन और जघान जघन यहाँ वृद्धि का तो सूत्र ही अलग से अनल उत्तम उत्तम पुरुष का विकल्प श्रणित होता है जगनीवा, जगनीवा। लुंग में भी वधादेश पीछे हमने किया था हानो लेंगी। और अगला सूत्र तो लुंग में वधादेश हो जाएगा अवधी ही अवधिष्ट अवधिष्ट अवधिशम अवधिषु अवधिषु तो ये रूप पक्के करने हैं है तीसरे नंबर पर जो इन्होंने नियम दिया वेद और या के रूप ये भी परिशिष्ट में इन्होंने दिए हैं उधर मिल जाएंगे तो वे विदंती और याति या इस प्रकार से या गण का परिचय दे रहे हैं ये ये परिचय जिस गण का देते हैं अपने अभ्यास में उस गण की धातु को लाते नहीं है ये पीछे भी ऐसा ही हुआ है तो उसका परिचय देने का लाभ क्या हुआ तो गण में चार लकारों में लटलुट लिंग उसमें उ विकरण आ जाता है और उ क्योंकि नित तो है नहीं होने से होने से सारधातु नहीं है इसलिए नित भी नहीं हो पाएगा तो गुण हो जाएगा धातु को जहां भी संभव है और स्वयं उ को भी गुण हो जाएगा जो प्रत्यय है उ जहां भी संभव है जैसे तनोती लेकिन तस्मे नहीं हो पाएगा वोत तनुत तनोशी तनोषी तनुथ तनुथ तनोमी तनवह तनमह तनोमी तनुह तनुम ऐसे आत्म पद में तनुते तनवाते तनवते तनुषे तनवा तनवहे अब ये प्रत्यय का नियम बता रहे हैं कि मूल धातु जो भी होती है उसमें यदि प्रेरणा दी जा रही है तो तत्प्रयोज को हेतु उसके आधार पर हेतु संज्ञा करेंगे कारक की ही और उस कारक के साथ जब उसको बोलेंगे तो हेतु मतीचय से ऋणिच हो जाएगा और वृद्धि जहाँ कोई रोक टोक नहीं है वहां वृद्धि हो ही जाएगी तो वृद्धि करेंगे और वृद्धि के बाद गुण की संभावना है तो गुण कर लेंगे और वृद्धि करने के बाद यदि धातु मित है तो उसकी उपरा को रस भी कर लेंगे मिताम रस है तो गम रम जो उन्होंने गिना दी है इसमें सब में रस हो जाएगा गमयति रमयति क्रमयति नमयति शमयति दम आत्मनिपथ की है दमयति जनयति ये त्वरा संभ्रमे त्वरयति घटयति व्यथयति और जो मित्र नहीं है वहाँ पाठयती कामयती इत्यादि जो आकार अंत है उनको पुग जाएगा वो सूत्र का थोड़ा सा अंश दे दिया अतिवली क्षमाई याताम तो दास दापयति अब दापयती का अर्थ क्या होगा हाँ देशों से दिलवाता है ऐसी धापयती धारण करवाता है स्थापय रखता है बिताता है स्नाती स्नान कराता है पा में कह रहे हैं कि पा में थोड़ा विकल्प है क्योंकि आकारांत होने से यहाँ भी पुकागम प्राप्त हो रहा था तो फिर कैसे कैसे करेंगे आप जो है ना प्रकरण से बाहर निकल जाते हो जब जहां पुक की बात आ रही है प्रत्यय पर रहते, और आकारांत से पुक कहा गया यहां आकारांत से पुक हो नहीं रहा है युग हो रहा है तो ध्यान रखिए हमेशा कि जब कोई सूत्र अपनी विधि कर रहा होता है तो उसका अपवाद उसी के पास में तो होगा आप अन्यत्र किसी प्रकरण में क्यों पहुंच जाते हैं अब आते में पहुंच गए अरे आप उसी के आगे ना सूत्र देखिए उसी के आगे सूत्र है शाह छा सा व्या युग क्यों दूर भागना है अपवाद उसी के पास में तो रहेगा कहीं दूर नहीं जाना है तो उसमें धातुएं हैं शा छा सा हुआ वे पा सात धातुएं हैं और ये सब आकारांत बन जाती हैं जो एकांत दिख भी रही हैं वो आदेश उपदेश की स्थिति से आकारांत ही बन जानी है इनको युग होगा तो सा ऐसे ही पाय पिलाता है यहाँ पापयति मत बोल देना कहीं है पापयति बन जाएगा रूप वैसे कैसे बनेगा कैसे बनेगा पापयती है देखो बना के शब्द से? देखो पाप शब्द है और पाप शब्द है पाप पापी को भी कहते हैं और पाप को भी कहते हैं देख लेना शब्द कोश में दो अर्थ में आता है ये हैं अब पापी अर्थ में ले लो पाप को अब पापी के समान कोई आचरण कर रहा है व्यक्ति तो आचरण करने अर्थ में क्विप प्रत्यय भी रखा गया है धातु इसमें तो नहीं है असुदाई में वर्तिक के रूप में है तो आचार अर्थ में प्रत्यय सब धातुओं से हो जाता है तो सब शब्दों से सुबंतों से हो जाता है तो पाप के यानी पापी के समान कोई आचरण कर रहा है पाप एवं आचरती अब वहां यदि हम क्विप प्रत्यय कर लिया प्रत्य क्विप का तो पूरा लोप हो गया और सनातनता धातु से होगी उसकी धातु संज्ञा तो अब कैसे रूप बनेंगे पापति पापत पापंती ठीक है ये तो अर्थ वही होगा कि पापी के समान आचरण कर रहा है अब कोई दूसरे से करवा रहा है पापी के समान आचरण तो वहां इसी पाप धातु है अभी ये पाप पाप क्या है ये धातु सनातनता धातु और पाप धातु से अबिज करेंगे आकार का लो हो जाना है हाथो लोप से तो बन गया पापी अब पापी हृस्वीकार इससे फिर नि... लट लगा लाके पापयति पापा तो पाया का तो अर्थ हुआ पिलाता है और पापयती का पापी के समान आचरण करवा रहा है <coughs> ऐसे बन जाएगा यानी कि धातु की इतनी व्यापकता है कि धातु पाठ में तो धातुएं हैं ही लेकिन जितने भी नाम शब्द हैं ये सब धातुए बन सकते हैं इसे पाप पापी तो है गणेश का तो वही सूत्र है हेतु मती से इसमें क्या है उससे बाधा क्या आ रही है आपको निचल करने में कोई रुकावट आ रही है तो ये हो गया पायती है बाकी आचार्य आचार्य अर्थ वक्तव्य है किस में कह रहे हो आप हाँ, तत्क्रोतीचे वो तो चीज अलग हो गई वो भी है लेकिन आचार अर्थ में कर रहा हूं। अगर किसी के समान कर रहा है व्यवहार तब की बात है तो ये तो हो गया पाप पाने का अभी जो हमने रूप देखा ये पाप पापाने है ये भुआ दिगण की है यहाँ तो बनेगा पाया लेकिन अब लेना है हमें पा रक्षणे का ठीक है तो वहां तो पाती पाता है पानी बनता है रक्षा करता है लेकिन रक्षा करवाता है यानी दूसरे का पालन करता है एक तो होता है रक्षा करना पारक्षणे तो रक्षा एक तो स्वयं की भी करते हैं हम और दूसरे की जो रक्षा कर रहे हैं वहां पर फिर इसमें रक्षा करने अर्थ में जो पाधातु है इसमें लुक आगम कहा गया है इसका अलग वार्तिक है यहाँ लुक, यह। लुक का अर्थ प्रत्यय का लुक नहीं कि प्रत्यय से लुक करते हैं आदर्शन संज्ञा उसकी ये आगम है तो वहां पालयती होगा और उसमें चिरादीगण में शायद में। है पाल। गण में पाल धातु भी है एक और अर्थ उसका ही वही है पाल रक्षण तो उसका भी बन जाएगा पालयती पालयता पालयती लेकिन पाल, पाल, पाल रक्षण जो अदादिगण की है इसका न बन जाए कहीं पायती क्योंकि योग हो जाएगा फिर तो रूप तो हम इसका भी चला सकते हैं निच करके तो इसका कहीं न बन जाए रूप पायती तो वहां पर लुकागम कर दिया गया है इन्हें एक जैसा ही बनेगा चुरादिगण की हो या आदादिगण की हो अच्छा और देखिए ब्रू का लिया इन्होंने तो ब्रू धातु में तो जब ऋणिच करेंगे ऋणीच आर्ध धातुक है तो ब्रुव बची ही लगेगा ही और वच में वृद्धि होकर के अतुधाय से वाची बुलवाता है वाचन करवाता है किसी से अच्छा, अध्याय ने तो रूप होता ही है अध्ययती अधित आगे हाँ इसका तो आत्म पदम बनेगा अधिते अधियाते लेकिन जब इसी से हम त्य करेंगे तो पहले क्या करेंगे इन धातु दात, से निच किया स्थिति हो गई ई और ई इधर धातु का ई उधर निच का ई अब क्या करेंगे क्रम से चलिए ऐसे नहीं क्या करेंगे पहले है जी नामन उसे क्या करेंगे पुक तो पुक कर हम्म? तो आप एकदम कैसे पुक करेंगे आकार हम्म? आकार का प्रकरण है ना नो तो पहले ई को वृद्धि आई आई और ई अब ये जो प्रकरण है आपका आदेश उपदेश क्षिति आगे आदेशो दिस्टार्थ। आदेशो दिस्टार्थ। कुछ नहीं आगे क्या ना अंतिम सूत्र है ये <laughs> अष्टाध्यायी का <laughs> पुस्तक में देखो निकाल करके पहले कॉलम में है हुँ? तो आदेश न वियोलिटी स्वलती और घई और उसके आगे है फिर क्रिंग जी नाम मिल गया छठे के पहले में, पहले कॉलम में तो यहां जो अनवृत्ति आ रही है एचह आदि उपदेश अशिति तो आप जब तक वृद्धि नहीं करेंगे तो एच तो मिलेगा नहीं और सूत्र क्या कह रहा है क्रींग जी बस तीन में इनके एच के स्थान में रहते आकार होता है तो वृद्धि करने के बाद ही तो एच मिलेगा तो वृद्धि कर ली आई अब किया इससे आ।, आ हो गई तो फिर अब उसको अवसर मिल गया पुकागम करने वाले को आकारंत हो गई ऐसे बनता है आप ही तो आप यदि अध्यापय हन धातु में क्या करेंगे हन में जब कर लिया, तो हो होते आगे आगे और तो हन का घन बन गया वृद्धि करके घन बन गया लेकिन अब नकार को भी तकार करना है तो हनस तो चीर्ण लो हो घात कर, है हंती मारता है घात वध कराता है दुष् तो दुष्धातु से दिवादी गण की है ना ये अब इसमें क्या है कि दुष्म गुण की प्राप्ति हो रही है हम्म दुष्म गुण की प्राप्ति हो रही है तो यहाँ क्या करेंगे हम्म यहाँ क्या करेंगे क्या बनना चाहिए रूप दोषयति दो और है क्या दूषयति हाँ, तो क्या करेंगे दो सो दो है नौ सूत्र वही है जहाँ मिताम भ्रस्व दिया हुआ है छठे अध्याय के चौथे पाद में तीसरे तीसरे कॉलम में तो ऊपर इसके सूत्र है ऊद उपधाया गोह हाँ उपधाया गोह तो ऊद की मृत्यु आ रही है उपधाया की आ रही है हाँ। तो ये अपरिचित लग रहे हैं सूत्र अभी आपके लिए सब है हो सकता है पिछले जन्म में पढ़े हूं पहले कभी इस जन्म में नहीं हो पा रहे हैं तो ऊत उपधाया दोष धातु के उपधा को उपा में जो उकार है इसके हृस है ना उसको ऊकार हो जाएगा अब उकार हो जाएगा आप कर लो गुण कैसे करोगे अब लघुपद ही नहीं रही अब लघुपद ही नहीं रही स्थिति बदल गई अब तो तो दूषयती दूषण कहते हैं ना दूषण दूषण दोष देना रोह में गुण हो जाएगा रोहयति रोहयत रोह और यहाँ पर क्या है यहाँ भी देखो विकल्प है अब फिर आपको सूत्र की समस्या आएगी ये हर जगह तो सूत्र लग रहे हैं हाँ एक ही है लेकिन हकार को पकार हुआ है यहाँ विकल्प से तो फिर सूत्र ढूंढते रहो तरस्याम। पानी ने व्यवस्थाएं सब कर रखी हैं लेकिन उस व्यवस्था में हमने अपने को अभी प्रवेश नहीं कराया अपना तो रूह पुण्य तरस्याम रोहधातु के हकार को विकल्प से पकार हो जाता है निच प्रत्यय परे रहते ठीक है तो रूह पन्न्य तरस्याम रूह पुण्य तरस्याम और ये कहा मिलेगा सूत्र आपको वही जहां पर पर रहते जो कार्य कहे गए हैं है ना सातवें अध्याय में जहाँ पर रहते कार्य कहे गए हैं ये सब वहीं का प्रकरण है तीसरे पाद का सातवें अध्याय के और वहां अणिच का प्रकरण कहाँ से प्रारंभ होता है अड़ति रिबली रिकनोई क्षमाई याताम पोगण यहाँ से अण की अनुवृत्ति चलती है और ये की पहुंचते पहुंचते पहुंचते ये पहुंच जाती है न या नहीं रूह पूर्ण त्रश्याम अंतिम सूत्र ही है इस प्रकरण का ठीक है तैतालीस संख्या पर यह अंतिम सूत्र यहाँ तक इसकी अनुवृत्ति आती है सारे सूत्र नणच प्रत्यय परे अपना कार्य करते हैं ठीक है वहां तो दो तो अकेला एक ही सूत्र था वो अनिष्प्रत्य कार्य करने वाला भी एक सूत्र हो गया ऐसे तो जगह जगह आ जाएंगे ऐसी क्रिंग जी नाम लड़ू वो भी तो वहां अनिष्प्रत्यय को ले लिया उसने हैं क्रिंग जी नाम लड़ू वो भी अनिष्प्रत्य को कह रहा है अनिष्प्रत्य परिड़ते अपना कार्य करता है ठीक है तो अलग अलग प्रकरणों में लेकिन मुख्य जो सबसे लंबा प्रकरण है निष्पर्ता का वो यही है साथ में ध्यान में और वहां वो है भी लेकिन वो केवल क्रिंगजेनामड़ में है और फिर सिद्धते रपार लौकिक के मीनाती मीनोती दिंगांग दिंगांगते है खिदेश छ चलिए ये भी हो गया तो रोपयती या रोहयती पौधारोपण बोलते हैं नहीं हाँ हिंदी में चलता है पौधारोपण तो आरोपण शब्द इसी का तो ले लिया मुझ पे आरोप लगा रहा है आरोप क्या है ये हम कितना बोलते हैं आरोप आरोप करके <coughs> तो हकोपा हुआ है नहीं हुआ ये धातु धातु रूप थोड़ी ये धातु तो रूह है और बहुत चलता है शब्द ये आरोप हिंदी में आगे चुरादी गण की धातुओं के रूप ऋणिच में वैसे ही रहते हैं जैसे हैं वैसे रहते हैं कोई बात नहीं अच्छा कर्मवाच्य और भावाच्य में जब अणयंत धातु के रूप चलाए जाएंगे तो ये शायद कल ही कल भी ये बात आई थी तो उस अवस्था में ऋणिच प्रत्यय नातु से हम जब कर्मवाच्य भाववाचलाएंगे तो चार लकारों में यक तो आना ही है और यज है आर्ध धातुक का निर्टी से लोप हो जाएगा जैसे पाठी धातु का रूप ऐसे बनता है पाठयति पाठयत पाठयती लेकिन इसी का यदि हम कर्म वाच्य बनाएंगे यानी पढ़ाया जा रहा है गुरु के द्वारा शिष्य पढ़ाया जा रहा है तो उस अवस्था में अब पाठी के निच का लोप हो जाएगा तो जैसे बिना निच का बन रहा था पठ्यते पठ्यते पठ्यंते तो आपको इतना ही करना है कि निच तो खत्म हो गया यहां भी लेकिन जो परिणाम करवा गया गया वृद्धि के रूप में वो रहेगा तो पाठ्यते इस प्रकार से चलेंगे निजंत धातुओं के रूपों में जो क्लिष्टता आती है हमें वो आती है चार जगह पांच पांच जगह देखो मतलब तो कर्मवाची भाव बात कर रहा हूं मैं जी। तो दो जगह हो गया सिच, सीयुट और तास। तास सिच, सीयुट, शिशु भाव ताकर्मण रूपदेशन ग्रह दृशा वाचिद सिया उठ ताश लेकिन धातु सब नहीं सब में नहीं आई क्लिष्टता ये उसमें धातु गिना दी गई है और ये भाव और कर्म के लिए है सूत्र ये भाव कर्म में हम जब रूप चलाते हैं तो उस अवस्था में वो चाहे जंत का रूप हो भाव कर्म में अथवा सामान्य धातु का रूप हो भाव कर्म में लेकिन उसमें अच अज धातुए सारी आ गई बहुत है अजंत भी हन अलग एक ही है ये ग्रह एक धातु ये हो गई दृश एक ये हो गई आज हन ग्रह दृशां बस ये हैं इसमें अजंत वाली बहुत हैं तो इन धातुओं के दो दो रूप बनते हैं लकारों में श्य दो लकार हो गए सिच एक हो गया यानी कि लिरिट लिंग और लुट सिच और सीउट अब सी सीयुट इसलिए लिया क्योंकि आपने पद के ही रूप चलेंगे भावकर्म में पश्चिम पद के होते नहीं और भाव कर्म में तो सी उठाना ही है लिंग उठ तो ये भी आ गया सिया सिच सी तास, तास तास आ गया हाँ सिच सिच में लुंग आ गया, सिच लुं आ गया। सिच। तो लिट लिंग लुंग और, और ये सी सीट वाला लिंग आ गया और तास अर्थात लुट इतने लकारों में दो दो रूप बनते हैं इनके अजंतों के हन ग्रह और के भाव कर्म में तो कर्मवाचर भावाच में यंत धातु अंतिम ई का लोप हो जाता है पाठ्यते कार्यते हार्यते बोध्यते भक्ष्यते चोरियते चलिए अनुवाद देखिए उदाहरण के वाक्य पहले तो इसमें देखें अशुद्धि कहीं है तो उसको संभाल लीजिएगा गुरु शिष्यम नगरम गमयती गुरु शिष्य को नगर भेजता है अब यहां दो कर्म हो गए हैं तो मुख्य कर्म कौन सा है इसमें मुख्य कर्म शिष्य हो गया और नगर कैसे बना कर्म नगर की कर्म संज्ञा कौन करेगा कल ही सूत्र आया था कर्म संज्ञा का प्रकरण कहाँ से प्रारंभ होता है कर्म संज्ञा का प्रकरण कहाँ से प्रारंभ होता है पहले कर्म संज्ञा का पहला सूत्र बोलो मुख्य सूत्र कौन सा है ये मुख्य भी नहीं ध्यान इतनी देर में पाता है तो कर्तु करीपित तमम कर्म बस इसी के आगे बोलते जाओ तो यही तो कल इतना व्यापक अर्थ किया गया था इसका गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ, शब्द कर्म और अकर्म ये किस में आ गई गमयति गति में आ गई और क्या कहना चाह रहे हैं ये कि गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ, शब्द कर्म अकर्म का नाम अणि करता इन धातुओं का हम जब प्रयोग करते हैं और निष्प्रत्यय न करें हम जैसे यहां निष्प्रतय मत करो गच्छती बोलो अब बताओ कौन कर रहा है गमन कौन कर रहा है अरे भेजेगा तब भी और ना भेजे तब भी गमन कौन गमन किसने किया शिष्य ने किया तो इन धातुओं के अणि करता अन्यंत अवस्था में जो करता है वो शिष्य ही है सण ऊपर से कर्म की नियम आ रही है सण कर्म वही करता जो अनंत अवस्था में करता है वही करता कर्ता आएगा तो कर्म हो जाएगा कर्म संज्ञा उसकी हो जाएगी तो ये कर्म वैसे नहीं है ये तम होने से कर्म नहीं है ये तो इस सूत्र जो अलग से बनाया गया है इसके इसने किया है कर्म संज्ञा इसकी की है कारक तो बना दिया है कर्म लेकिन कर्म अब दो तरह के ये, ये अलग प्रकार का कर्म हो गया ये एक ईप्सितम कर्म होता है वो मुख्य कर्म होता है क्योंकि जा तो शिष्य रहा है नगर तो नगर तो मुख्य कर्म हो ही गया है ना नगर तो ईप्सम हो गया शिष्य के लिए लेकिन शिष्य तो ईपितम नहीं है यहाँ पर तो इसकी भी कर्म संज्ञा हो गई तो ये धातु ध्यान रखनी होती है इसमें और नहीं तो यहाँ पर क्या बनना चाहिए था क्योंकि कर्ता दो है यहाँ कौन कौन से करता है गुरु भी है एक शिष्य भी है गम धातु के दो करता है अब लग रहा है नहीं देखो गमन क्रिया कर रहा है शिष्य ये भी करता हो गया और गुरु भेज रहा है ये भी करता हो गया ये करता किससे हुआ है स्वतंत्र स्वतंत्रकर्ता कौन है यहाँ स्वतंत्र कर्ता कौन है शिष्य है और ये जो करता है दूसरा ये स्वतंत्र कर्ता से करता नहीं है जैसे वहां पर कर्म संज्ञा हमने की थी तो से तमाम कर्म से कर्म संज्ञा नहीं की है हमने शिष्य की उसके लिए अलग सूत्र बनाना पड़ा है ऐसे यहाँ पर गुरु जो करता है इसके लिए अलग सूत्र बनाया गया तत्पुर जो को हेतु इसके दो नाम है हेतु भी है और कर्ता नाम भी है ठीक है तो कर्ता ये भी है कर्ता शिष्य भी है अब रही बात की क्रिया जो गम्यती में लटल कर आया ये शिष्य को कह रहा है या गुरु को कह रहा है भेजता है शिष्य भेज रहा है ठीक है अच्छा गुरु को कह रहा है ये तो ये तो चरितार्थ हो गया कर्तृवाच्य में है ये वाक्य तो गमयती में जो लटलकार आया ये कर्ता को कह दिया इसने कौन से कर्ता को गुरु को और कर्ता शिष्य भी है अरे गमन क्रिया तो कर ही रहा है शिष्य भी करता है तो यदि यह सूत्र न बनता गति बुद्धि प्रत्यवसान सूत्र तो ये अनभेद करता कहलाता नहीं तृतीय होनी थी और होती ही है अगर गत्यर्थक धातु गत्यार्थक नहीं है तो तृतीय होती ही है पिछले वाक्य में आ चुके हैं आपने पढ़े होंगे वाक्य शिष्य ने बनता फिर ये तो ये ध्यान रखना होता है इसमें तो गुरु शिष्यम नगरम गमयती हम्म बालकम कथा ये गुरु ही करता यहाँ भी रहेगा यानी गुरु बालकम कथा भी ही रमयती गुरु बालक को कथाओं से प्रसन्न कर रहा है उनको खेला खेला रहा है एक तरह से राम धातु खेलने अर्थ में आती है खेला रहा है कहानियां सुना सुना के खेला रहा है बालक को तो बालकम कथा भी रमायती अब यहां रमयती के कारण से बालक कर्म कैसे बना क्यों क्योंकि अकर्मक है ये गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्म और अकर्मक और देखिए शत्रुन दम शमयती शत्रुओं को शांत कर रहा है दबा रहा है उनके लिए उनकी शक्ति को कम कर रहा है तो यहां भी शत्रुन कर्म संज्ञा हो चुकी है इसकी शांत तो गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ, शब्द कर्म अकर्म अकर्म के रूप में लेंगे इसको क्योंकि शांत होता है देखो कर्म की पहचान कैसे करेंगे हम धातु अकर्मक हम निवस्था मत देखें ना कहीं एक बात ये भी ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूं हम जब गति बुद्धि सूत्र लगाए और वहां आकर्मक की पहचान करें तो निच प्रत्य आगे ला करके मत देखना कभी भी जितनी भी धातु आकर्मक होती हैं, वो सारी ऋण जंत अवस्था में सकर्मक बन जाती हैं, है नियम नहीं है ये सोता है सकर्मक या अकर्मक है। और सुलाता है होता है कहीं कहीं उपसर्ग ला करके भी सकर्मक बन जाती है अनुभवती अब अब सकर्मक है, अकर्मक है और भवती अकर्मक है तो निंत धातुएं सारी ही सकर्मक होती है तो फिर कहा लगेगा सूत्रीय अकर्मक बिना के मूल अवस्था में देखेंगे तो श्रम धातु को हम क्या माने है? सकर्मक या अकर्मक हम्म अकर्मक है तो अकर्मक होने से शत्रु की कर्म संज्ञा कर दी उसने शत्रु शमयती ऐसे ही दम धातु है दमयते च कस्यापि दुखम न जनयति ये गुरु के साथ सब जगह लगाते जाओ गुरु किसी को दुख नहीं उत्पन्न करता है हम <coughs> तो कश्यापी दुखम न जनयति यहाँ कोई दूसरा करता वैसा नहीं है ठीक है यहाँ गुरु एक ही करता है <coughs> और अध्ययनार्थम त्वरयति यहाँ भी दूसरा करता नहीं है अध्ययन के लिए शीघ्रता कर रहा है कार्य घटी कार्य में लगा रहा है कम अपनी न्यथयति किसी को दुखी नहीं कर रहा है अब यह भी अकर्मक है दुखी हो रहा है आकर्मक है कि नहीं है और यहाँ दुखी कर रहा है ये तो सकर्मक हो गई लेकिन मूल अवस्था में अकर्मक है तो कम इसकी कर्म संज्ञा हो गई किसमें त्वरिय तो त्वरिय गति है तो क्या अर्थ हो गया उसमें समस्या क्या है यहाँ दूसरा कर्म करता है ही नहीं कोई गुरु शीघ्रता कर रहा है बस ये बात है इसमें गुरु शीघ्रता कर रहा है करवा रहा है नहीं कर रहा है तो कर रहा है मैं भी यहां पर उजागर देखो एक शीघ्रता होना और एक शीघ्रता करना और त्वरा संभ्रमे तो शीघ्रता करना तो यहाँ करारा ले लेंगे कोई बात नहीं तो अध्ययनार्थम त्वरिय तो यहाँ छिपा हुआ है कर्म मतलब तो दूसरा करता जिसे शीघ्रता करवा रहा है वो नहीं वाक्यम बोला गया या फिर पीछे से जोड़ लो कहीं पे जैसे बालकम त्वरियती अध्ययनार्थम या शिष्यम सोच लो कहीं से भी शिष्य पीछे आ चुका है वहां से ले सकते हैं तो ठीक है अकर्मक है या गति भी ले सकते हैं गति खैर इतनी स्पष्ट नहीं है क्योंकि अध्ययन के लिए शीघ्रता करना कोई भागना नहीं है वहां <laughs> तो अकर्मक के रूप में ले लेंगे देखो अनुवाद ये जो है ना ये जितना हम अधिक प्रयोग करते हैं वाक्यों में तभी इसका अभ्यास होता है भले ही प्रथमवृत्ति पढ़ लो सारी और वाक्यो में कहीं प्रयोग करने का अवसर ही नहीं मिल रहा है तो पढ़ा, पढ़ा ही रह जाएगा वो भी डिलीट हो जाएगा कुछ समय बाद जब बार बार बार बार उसका परीक्षण होता है वाक्यों में इसीलिए अनुवाद की परंपरा है अनुवाद इसीलिए सीखना चाहिए हो गया सज्जन नृपेण दानम दापयति। अब देखो यहाँ देना सकर्मक है कर्मक है मूल अवस्था में सकर्मक है अच्छा न तो गत्यर्थक है ये गति बुद्धि बुद्धि भी नहीं है ज्ञान प्रत्यवसानार्थ भोजन भी नहीं है शब्द कर्म भी नहीं है अकर्मक भी नहीं है अब इसका जो कर्ता होगा दूसरा वाला वो अनुत हो जाएगा तो उदाहरण अब है अब यहाँ नृप में कर्तिकर्ण तृतीया से तृतीया हो जाएगी क्योंकि दो कर्ता हैं अब यहाँ सज्जन भी करता है नृप भी करता है देने की क्रिया में और सज्जन ये इस इस कार इस कर्ता को कहने के लिए दापयती में लटलकार आ चुका है mm. तो नृप अनभत हो गया सज्जना दानम चाह धारण करवाता उसकी रक्षा करवाता है दिलवाता है रक्षा करवाता है धीमान पुस्तकम स्थापयती यहां कोई ज्यादा बात नहीं वैसी यहाँ तो रखता है बस यही है कुछ स्थानों में आपको ऐसी भी धातुएं मिलेंगी जो नीच प्रत्यय तो आ गया है हाँ लेकिन वहां प्रेरणा वाली बात एकदम स्पष्ट नहीं दिखाई देगी अब यहाँ क्या प्रेरणा है स्थापय में अरे बुद्धिमान है व्यक्ति कोई पुस्तक रख रहा है अलमारी में तो क्या प्रेरणा है पुस्तक को प्रेरणा हम कह सकते हैं भाई पुस्तक ऐसे, ऐसे रखी थी और उसको ऐसे रख दिया तो कुछ साल ऐसे आपको क्योंकि तिष्ठती स्थाप्यती में अंतर देखना है में तो स्वयं व्यक्ति अपने में क्रिया का अभाव कर रहा की है ना, और यहाँ यह है कि पुस्तक में क्रिया का भाव कर रहा है दूसरे में पुस्तक रख रहा है यानी रख रहा है का अर्थ क्या हुआ भगा रहा है उसको क्रिया का अभाव कर रहा है नहीं वो शांत हो जाएगी वहां जाके तो ऐसे देख सकते हैं उसको तो धीमान पुस्तक स्थापय अब रही बात कैसे देखेंगे तो भाई पुस्तक क्या है ये हुँ? नहीं क्रिया हो किसम रही है पुस्तक में तो हो रही है गति निवृत्ति की तो पुस्तक भी करता है देखो तो है ना धीमान भी करता है तो वही नियम लगा लो फिर क्या बात है अकर्मक है स्था गति बुद्धि प्रत्यवतान्थ से पुस्तक की कर्म संज्ञा हो जाएगी लेकिन इतनी गहराई से विचार करते कहा है <laughs> वो कह देंगे अरे पुस्तक कर्म है तो कैसे कर्म कि कैसे करोगे देखो रख रहा है उसको कर्म हो तो गया लेकिन थोड़ा और गहराई में जाए क्रिया जहां हो रही है क्रिया का आधार कौन है पुस्तक ही तो है क्रिया का आधार तो क्रिया का आधार पुस्तक होते हुए और धीमान भी आधार धीमान भी क्रिया कर रहा है धीमान क्रिया कर रहा है हेतु के रूप में प्रयोजक हो गया ना वो तो संज्ञा हो चुकी है उसकी कर्ता संज्ञा भी हो गई है तो उस अवस्था में वहां पुस्तक की कर्म संज्ञा हो जाएगी आगे बुद्धिमान पढ़ने कालम समय वापया बुद्धिमान व्यक्ति पढ़ने में अब समय या काल इसको बिताता है तो यहां भी ऐसे ही घटा सकते हैं सब पीछे के आधार पे क्योंकि जो बिताना क्रिया है यानी कि चले जाना ये काल और समय में तो घट रहा है तो ये भी इस तरह से इनकी भी कर्म संज्ञा हो जाएगी ये गति में आ जाएंगे क्योंकि वैसे तो याती सकर्मक है ना याती आता है यात्री वैसे तो सकर्मक है ये लेकिन गत्यर्थक होने से काल और समय की भी कर्म संज्ञा हो जाएगी समझ में आ रहा है कि नहीं धनवान भृत्ये न पुत्र अब स्ना धातु जो है? है स्नान करा रहा है, है? नहीं यहाँ अकर्मक है स्न ठीक है लेकिन यहाँ देखो क्या क्या चीजें हैं एक धनवान है एक भृत्य है और एक पुत्र है अब ये बताओ मुझे कि स्ना धातु यानी कि स्नान रूपी क्रिया किसमें हो रही है पुत्र में पुत्र भी करता हुआ और प्रेरक कौन है धनवान करता हो गया इन दो में निर्णय कर लो पहले तो इन दो में निर्णय किया तो स्नान स्नान धातु अकर्मक होने से पुत्र की कर्मसुजा हो गई इतना हो गया समाधान अब रही बात भृत्य तो भृत्य यहां जो है ना ये ये साधन के रूप में आएगा अभी ये कर्ण के रूप में आएगा यहाँ ये मत समझ लेना कि तो कि यह तीसरा कर्ता एक और आ गया है और कर्तरी करने से करें साधन के रूप में ले लिया उसको सहायता ले रहा है उसकी की अकेले कब्जे में नहीं आ रहा है बच्चा तो उसकी सहायता ले लिया उसमें क्या है या नहीं साधन के रूप में ले लिया उसको क्योंकि दो कर्ता तो हो गया अब तीसरा करता भी लाओगे क्या क्योंकि वृत्ति यहाँ किसी रूप में वैसे करता नहीं है क्योंकि प्रेरणा मुख्य है धनवान की प्रयोजक कौन है धनवान है ना और वैसे करता है पुत्र अन्यंत अवस्था में देखते हैं करता अन्यंत अवस्था में ध्यान रखना हमेशा यहाँ करा रहा है स्नान इस, इस दृष्टि से आप बोलोगे तो तो धनवान ही करता हुआ लेकिन करता हमें कहा देखना दो सूत्र भी यही कहता है अणि करता अन्यन्त अवस्था में जो करता है वो देखा जाएगा यदि कोई प्रेरणा न देता और पुत्र नहाता तो करता होता नहीं होता वो आप ये मत कहना कि कोई नहीं नहलाता तो वो नहाता ही नहीं तो वो कर्ता बनता ही कैसे उस रूप में मत लो इसको सूत्रकार ये नहीं कहना चाह रहे हैं वो ये कह रहे हैं अगर प्रेरणा न दी जाए और कोई स्नान करेगा तो खुद ही करता बनेगा उसका अब उसको कोई नहला रहा है तो वो कर्ता कर्म बन जाता है यानी कि सूत्रकार ये मान रहे हैं कि नहलाते समय भी नहलाते समय भी वो कर्ता के रूप में ही है देखा जाए तो क्रिया तो उसी में घटेगी तो भृत्यु में तृतीय स्तर से हो जाएगी भवंतः शिष्यान जलम पायती आप शिष्यों को जल पिलाते हैं अब यहां भी शिष्य शब्द तो ये किसमें आएगा ये आ जाएगा प्रत्यवसान में ठीक है क्योंकि वैसे भैस तो मै क मूल अवस्था में तो ये तो शिष्या तो प्रत्यवसान होने से शिष्य की कर्म संज्ञा हो गई भगवान संसारम पालयेत भगवान संसार का पालन करे गुरु छात्रम वाचयति गुरु छात्रों को वेद सुनाता है बोल करके सुना रहा है उनको या बुलवा रहा है उनसे बुलवा रहा है होगा गुरु छात्र से वेद बुलवा रहा है उच्चारण करवा रहा है वाचयति हम्म अब यहाँ पर ये शब्द कर्म है इसलिए छात्र की कर्म संज्ञा हो जाएगी हम्म और वेद कर्म वैसे रहेगा जैसे पीछे पहला वाक्य आया था ना गुरु शिष्यम नगरम वो गोम होने से कर्म होगा तो ये ध्यान रखना होता है इन वाक्यों में ऐसे ही गुरु छात्रम वेदम अध्यापयति यह भी ऐसे ही होगा ये भी शब्द कर्म में आ गई वाचती शब्द कर्म में आ गई खलह पशून घात हाँ बुद्धि भी ले सकते हैं ज्ञान कराता है अध्ययन खल पशुन घाती क्षति खल पशुओं को मारेगा है तो दुष्ट व्यक्ति पशुओं को मारेगा तो यहां पर यह हन धातु ये अकर्मक में आ गई मरता है है कर्मक नहीं है तो पशु की कर्म संज्ञा हो गई सज्जना दूषय यहाँ सज्जन की कर्म संज्ञा हो जाएगी क्योंकि ये भी अकर्मक है दुष धातु मध्य श्रीमद्य बाल पाठ्य अब ये आ गया कर्मवाच्य में अब अब भूल जाना बणयंत वाला रूप ठीक है यहाँ भी है अर्थात गतिबुद्धि को भूल जाना आप इस सूत्र के लिए क्योंकि अब तो ये वाक्य भी हमने कर्म में बोल दिया आप तो क्रियाकर्म को कहेगी अब कर्म को कहेगी तो वैसे वो बातें यहां भी घटाएंगे इस तरह से कि कर्म को कहेगी तो कर्ता तो फिर भी दो रहेंगे कर्ता कर्तृत्व तो नष्ट हो जाएगा दो कर्ताओं का अब यहाँ दो कर्ता कौन है देखो धीमत और ये श्रीमत ये तो है ही कर्ता है ना और पढ़ तो बालक भी रहा है बालक भी करता है तो बालक भी करता है और ये भी करता है दोनों तो उस अवस्था में अब क्या होगा क्रिया आई है कर्म को कहने के लिए हम्म अब ध्यान से सुनना थोड़ी देर क्रिया आई है कर्म को कहने के लिए अब कर्म है कहां पर तो उस सूत्र को भी लगाएंगे अब कैसे लगाएंगे कि अब अब हम कर्मवाच्य की दृष्टि से नहीं देखेंगे कि क्रिया कर्मवाच्य में है या नहीं है पहले सामान्य रूप में ले लो तो उस अवस्था में बालक भी करता है धीमत भी करता है और पट धातु है पट धातु कैसी है शब्द कर्म वाली है तो शब्द कर्म वाली होने से बालक की क्या संज्ञा हो गई बाल की कर्म संज्ञा हो गई और उस कर्म को इस क्रिया ने कहा पाठ्यते में लटलकार ने कर्म को ही तो कहा है तो कर्म को कहा है तो कर्म अभेद हुआ कि अनभेद अभिहित कर्म में कौन सी व्यक्ति होगी प्रथमा उसमें होगी प्रथमा इस तरह से है ये और ये जो करता रहेगा धीमत और श्रीमत बिचारे ये कैसे हो गए अनमे तृतीय हो जाएगी हाँ नियम तो वही रहेगा हमें नियम का पता लग जाए फिर चाहे हम कर्मवाच्य बनाए या कर्तृवाच्य बनाए दोनों प्रकार से बन जाएंगे तो धीमद भी श्रीमदिष्ट बाल पाठ्यते ऐसे ही भार हार्यते यहाँ भार कर्म है जनो बोध्यते मनुष्य को समझाया जा रहा है न च कदापि कसापि धनम चोरियते धन नहीं चुराया जा रहा है कार्यम क्रियते क्रियते अलग हो जाएगा ये निजंत नहीं है कार्यते ये निजंत हो जाएगा कार्य किया जा रहा है धीमत और श्रीमत के द्वारा या करवाया जा रहा है किसके द्वारा तो वो इसमें नहीं दिया है सिंह पशुन नंती है सामान्य वाक्य हो गया हन धातु का प्रयोग दिखा रहे हैं पशुओं को मारता है यह हंति बहुवचन बस मिले ना कि अंति आ रहा है इसमें हंति हो गया हंतु हन्यात अहन हनष्यति स हिमवंतम गतवान वह हिमवत् कौन है हिमवाला कौन है पर्वत हिमालय हिम का आलय उसको गया चलिए बनाइए शिक्षक शिष्य को गांव भेजता है तो शिक्षक शिष्यम ग्रामम गमयति एक इसमें ईपिसतम कर्म है और दूसरा गतिबुद्धि से कर्म है और कौन कैसा है तो ग्राम ईपितम हो गया शिष्य की गतिबुद्धि सूत्र से कर्म संज्ञा हो गई है हाँ प्रेश बन जाएगा उसका भी दिया नहीं है उसमें ईश ईष धातु है गत्यर्थ कह ईश गूर्धन शकार है और उसमें प्रसरण लगा देते हैं उसके बाद प्रेषयति कवि गान से सबको प्रसन्न करता है, है? कविर गाने सबको प्रसन्न करता है सर्वान रमयती यहाँ गान जो है ये साधन बनेगा ठीक है जैसे वहां भृत्य बन गया था साधन यति पापों का दमन करता है तो यति ही पापानी दमयति यहाँ पापानी कर्म हो ही जाएगा हाँ दमयति ठीक है राजा नौकर को काम में लगाता है तो नृपो भृत्यम कार्य घट और शीघ्रता करता है त्वरती चीष्ठक में आपके देखो ना क्या दिया है परे, परे, परे, परे, परे। बुद्धिमान विवाद शांत कराता है तो बुद्धिमान विवादम शमयति सबको सुख देता है सर्वान सुखम जनयति यहाँ सबको सुख देता है यहाँ सर्वे भी होगा है नहीं सुख देता है अगर हम जन धातु का प्रयोग करेंगे तो सुख उत्पन्न करता है ये अर्थ निकलेगा देता है नहीं निकलेगा है ना नहीं वो ठीक है भाव उन्होंने वो ले लिया है उसको लेकिन हम उत्पन्न करता है ये अर्थ लेंगे तो सुख कर्म तो हो ही जाएगा सुखम जनयति और सबको सुख उत्पन्न कर रहा है तो सर्वान ही होगा ठीक है सर्वान सुखम जनयति बलवान धनवान से धीमान को धन दिलाता है तो बलवान धीमता ए धनवता है बलवान धनवता धीमंतम धनम दापयति अब धन तो हो गया ईप सितम और धीमंतम जो कर्म किया है हमने तो इसमें गतिबुद्धि में कहा आएगा ये गतिबुद्धि प्रत्यवसान और शब्द कर्म धनवान से दिलाता है नहीं देखो यहाँ जो कर्म करता है देखो दो कर्ता कौन से हैं पहले ये पकड़ो एक तो बलवान करता है और धनवान भी करता है धीमान तो करता है नहीं तो धीमान जो है ये संप्रदान होगा धीमान बनेगा संप्रदान कर्मणा यम अभिप्रेति क्योंकि धन है कर्म अब धन से कौन अभिप्रेत है धीमान तो इसको होना चाहिए बलवान अच्छा अब क्योंकि दा धातु ये न तो शब्द कर्म है न गति है न बुद्धि है न कर्मक है तो वो तो सूत्र लगेगा नहीं नहीं लगेगा तो दो कर्ता हमारे पास में है अब कौन कौन बलवान और धनवान तो बलवान में तो क्रिया आई रही है कर्तवाच्य में वो तो अभीत हो गया लेकिन धनवान तो अनभित हो गया इसमें तृतीय हो जाएगी तो अब वाक्य क्या बना बलवान धनवता धीमते धनम धीमते धनम दापयती सही है नहीं है या गलत लग रहा है ये बनेगा गुरु शिष्य से पुस्तक यहाँ रखवाता है तो अब रखवाना हमें धा धातु बोलनी है तो धातु का वो विषय नहीं है उधर गति बुद्धि वाले में नहीं आएगी ये तो शिष्यण होगा तो गुरु शिष्य पुस्तक थाप स्थापय धापयती और शिष्य ने रखता है शिष्य है तानी तो तानी इधर है तो इधर उधर पुस्तकानी होगा इधर भी फिर पुस्तकम न होकर के पुस्तकानी करके तब तानी बन पाएगा नहीं तो उसे होगा शिष्य उसे रखता है एक तो, नहीं पुस्तक पुस्तक पुस्तक हो तो आ, पुष्टक हैं पुष्टक चलते हैं। कितनी पुस्तक हैं ये वाक्य सही है गलत है तुम्हें तो, तो, तो नहीं बोला पुस्तक है तो, तो पुस्तक भी चल जाता है बहुवचन तो, में तो, तो दस पुस्तक हैं, ये भी सही है चलता है ये भी और दस पुस्तकें हैं, तो शिष्यस शिष्य कौन सा था हाँ तो शिष्य शिष्य स्थानी स्थापय धीमान अध्ययन में समय बितावे हम्म, धीमान अध्ययने कालम या समयम अथवा पुत्र को जल पिलाओ पुत्र जलम पाया। पाया या अथवा पाययतु पाययेत लेकिन पाये चलो यहाँ आदेश दे रहे हैं सीधा उसमें इच्छा हो जाती है फिर राजा से राज्य का पालन कराओ अब राजा से राज्य का पालन कराओ है ना तो गति बुद्धि तो लगना नहीं है यहाँ पर तो राजा में तृतीय हो जाएगी फिर और कराओ उसमें जो कारक है कर्ता वो छिपा हुआ है इसमें मध्यम पुरुष देखो हमें दो कर्ता ढूंढने एक तो कराने वाला वो छिपा हुआ है इसमें उसको भूल जाओ ठीक है दूसरा कर्ता कौन है दूसरा कारक कर्ता राजा है वही तो करेगा पालन तो दो कर्ता हो गए तो एक करता जो मुख्य है वो छिपा हुआ है इसमें लेकिन जो मुख्य नहीं है वो अनभित होने से उसमें तृतीया हो जाएगी नहीं क्यूँकी पाधातु गति बुद्धि में तो आएगी नहीं तो राज्य राज्यम पालय हाँ नृपेण आप बोलोगे तो नृपह क्यों तो नृपेण राज्यम पालय पालन कराओ बालक को स्नान कराओ बालकम स्नापया हाँ गति नहीं तो यहाँ गतिबुद्धि हाँ ठीक कहा तुमने क्योंकि मुख्य कर्ता छिपा हुआ है मध्यम पुरुष तो बालक की कर्म संज्ञा हो जाएगी बालकम स्नापय और देखो मुख्य ही वही निकलता है बालक के ने स्ना बड़ा विचित्र लगेगा ये तो गतिबुद्धि सूत्र बुद्धि पूर्व बनाया गया है <laughs> बालकम स्नापय शिष्य को पढ़ाओ अब यहाँ शिष्य बोलेंगे अच्छा लगेगा ये शब्द कर्म में आ गई शिष्यम अध्यापय छात्र को पाठ पढ़ाओ यहाँ भी वैसी बोलेंगे छात्रम पाठम पाठाय अब देखो दो कर्ता हैं कौन कौन एक युष्मत छिपा हुआ है और एक छात्र शत्रु का वध कराओ अब यहाँ दो करता वैसे मत देखना मैंने पीछे भी कहा था अन्यंत अवस्था में देखते हैं पहले हम करता कौन है अन्यंत अवस्था में उसे कर्म बनाना है। नहीं अन्यंत तो में देखने लोगो कहीं पढ़ाना ये शिष्य कहाँ कर रहा है ये तो गुरु कर रहा है पढ़ाना तो ठीक है लेकिन अगर, अगर न पढ़ाता तो शिष्य पढ़ रहा होता अन्यंत अवस्था में देखेंगे हम कर्ता कौन है शत्रु का वध कराओ तो शत्रु का वध कराओ तो वध धातु का फिर बनेगा घात गा, हाँ घात बन जाएगा शत्रुम घातु नहीं नहीं घातम घात नहीं, नहीं वध कराओ पूरा आ गया उसमें अर्थ घात में अगर घातम घात बोलोगे तो इधर बोलना पड़ेगा आपको शत्रु का वध वध वद कराओ शत्रु आपने घातम घात बोला था वृक्षों को लगाओ तो, तो होगा ना, पुलिंग है ना, है वृक्षानुल्ल शत्रु को मारता है स शत्रु हंसी तू भी शत्रु को मारता है तुम अपनी शत्रु हंसी मैं भी शत्रु को मारता हूँ हम अपनी शत्रु हनमी सारे ही फैल पड़े मारने पे, राजा ने शत्रु को मारा ने शत्रुम अहन तूने चोर को मारा त्वम चोरम अह मैंने दुष्ट को मारा अहम दुष्टम अहनम इस तरह से तेरे सब सही निकल रहे हैं क्या राजू अच्छा तूने सरेंडर कर दिया वह चोर को मारेगा स चोरम हनीष्य तू उसे मारेगा तुम तम तम हनिष्यसी मैं उसे मारूंगा अहम तम हनिष्यामी वह दुष्ट का वध करे स दुष्टम हन्यात। नहीं हाँ हंतु या हन्यात लेकिन जब आशीर्ग बोलेंगे तो आशीर्ग तो यहाँ नहीं है तब होगा बध्यात वह मुझको जानता है स माम वे मैं उसे जानता हूँ अहम तम वेदमी वह हिमालय पर्वत पर जाता है स हिमालयम या हिमालय पर्वतम याति हैं हाँ हिमवंतम बुलवाना चाह रहे हैं ये स हिमवंतम याति वायु चलती है वायुर्वाति वायुर्वाति वाय। वाय। सूर्य चमकता है सूर्यो भाति या रविर भाति वो आता है ना मंत्र न तत्र सूर्य न चंद्र तारकम तो वहाँ भी सूर्य भाती है न त्र सूर्यो भाती वो यहाँ बन जाएगा आप नहाते हैं भवान स्नाति या भवंत स्नाति राजा रक्षा करता है नृपाती चलिए अशुद्ध में गमयति गहयती का कर दिया इन्होंने ऐसी राम दामयती इनमें समय रस हो जाएगा <laughs> तो बहदेश हो जाएगा और पापयती हम लोग बोल रहे थे उस समय तो पायती यदि बन जाएगा और दूसरा हो जाएगा उसका हानयती न होकर घात और ये हंती हनामी का हनमी अहन, अहनत का अहन हंसती का हनष्य चलिए उनतीसवास पूरा हुआ प्रणोधन हो